श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्यामुकुर्वाट्यां सभक्त प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रथम प्रच्छेद प्रभु श्रीरामकृष्ण श्यामुकुर्वाट्यासि श्रीश्री विजयादशमी अक्टोबर मसल से अठादम अह पंचाशीतर अठादशतमें ख्रृष्टवर्षे कासृतीय दिवस दिन नविशतम वाबे रविवासर प्रभु श्रीरामकृष्ण श्यामुकुस वर्तते शरीरम अस्वस्थम चिकित्सा कलिकाता आगता भक्ता ठंडी श्री प्रभो सेवा कुर भक् कोपी इन संसारगत स्वस्वृहत यातायात कुर सुरेन्द्र भक्ति माता हृदय िठत शीतकाल प्रातः अष्टवादन श्री प्रभुअस्वस्थ शय्याप अस्तु पंचवर्षीय बालक एव विना कि न जाना सुरेन्द्र आगम्य उपविष्ट नवगोपाल मटर्मोदय तथा अने के उपस्थिता सी सुंद्र दुर्गापूजा सामिता श्री प्रभो गंत नाशक्नोत्ता प्रतिमा दर्शनाथ प्रेसित अद विजया अतः सुरेन्द्र से चित् विषण जुरेन्द्र गृहत पलायिता सन् आगता श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति तदवतनाम माता हृदय ठत सुरेन्द्रो माता माता की वदन परीं उदिश्य बहुकथा आल आरब्धवा प्रभु गद, श्री प्रभुसुरेन्द्र पश्यन अश्रु विसर्जन करोति, मास्टर महोदय प्रेक्ष्य सद गदती कियती भक्ति अह अवतीक्ति अस्रामकृष्ण ह्य सप्तवादन अर्धसप्तवादन सब अपश्यम युष्माकल देवी प्रतिमा अस्त अपश्यम सर्व ज्योतिर्मय अत्र त्रेक संवृत्तम एक आलोकस्रोतस्थल बहद्व अस्त एक तथा युष्माकन सुंद्र अहम तदा देवाल माता माता की आहव त्यक्तवा उपरी गता मनसी प्रमुद मवदत अहम पुनः आयासमी प्रभु श्री श्रीरामकृष्ण तथा भगवत गीता, वेला एकादशवादनिता सैन श्री प्रभुपथ्यवा मणिपाण आचमनीय पय प्रदा श्रीरामकृष्ण मणि प्रति चणक दिवल भोजन तो राखाड़ा सात्विकमीचीन अभी थया गीता न दृष्टाया गीता नाधीता मणि महाशय आम युक्ताहारसंग अस्त सात्काहारह तामसहन सात्वी दयाजसिदयामसीकी दया की दया, तामसी की दया, चविक इत्यादि अस्रामकृष्ण गीताव अस्थ मणि आं अस््रीरामकृष्ण तस्वशास्त्रसारम अस्ट मणिम महोदय ईश्वर से नारूपेण साक्षात्कार प्रसंग अस्थान यहां वदेम तत्समीप गुम शक्य है ज्ञान भक्ति कर्मध्यान श्रीरामकृष्ण कर्मयोग सर्वर्मफलां भगवतीसमर्पण मणिमहोदय दृष्टवान्स्तत्र कर्म, कर्म, कर्म, कर्म पुनः त्रिधा कर्त शक्य इत्या दिखाई श्री केन केन श्रीरामकें मणि प्रथमतः ज्ञानकते कृते, तृतीयता स्वभावेन, श्री प्रभुआचमना सेव मे मुखता दद्तीय परछेद श्रीरामकृष्ण सामम्री ड तथा अवतारवाद श्री प्रभु मटर्मोदय सह सरकार विषय आलपतिद्यो श्री प्रभो वार्ता आदा मटर महोदय मास्टर ग श्रीरामकृष्ण का, का संवृत्ता मटर्मोदय वैद्य प्रकोष्ठ अनेक सी अहमे पुस्तक अहम तपवन पठास्म तकलपुस्तक पठित्वा पुनः वैद्यम श्राव स्म सर हमफ्री ड्याम ही महोदय से पुस्तक तता प्रयोजन वचनमस्तरामकृष्ण अभी तैया कि उत्तर मास्टर महोदय एक वचनमस्तरीय वाणी मनुष्य मध्यो नाया चेत मनुष्य अवगं न शक्न अतः अवतारादय अपेक्षिता श्रीरामक अह एक उत्तम प्रसंग मास्टर महोदय आंगल भद्र उपस्थापितवान, यथा यहाँ प्रति प्रेक्षि न शक्य किंतु सूरियालोको यतिबिबित कि तिशा प्रति दिखा कर्म शक्य श्रीरामकृष्ण उत्तम वचन अन्यत मास्टर अनत्कमस्तर महोदय अपरस्क स्थले आसी यथार्थ ज्ञान नाम विश्वास श्रीरामकृष्ण अत्युतम वचन विश्वास समुत्न्न चेम संपन्न मटर्मोदय आंगलभद्रेण पुनः स्वप्नदर्शन अकारि रोमेशीयादीना देव श्रीरामकृष्णम पुस्तक निर्मित सा एव सए ईश्वर तम कौती अपर कोप्पी प्रसंगो जाता श्रीरामकृष्ण तथा जगदुपकार कर्मयोगो वटर्मोदय ते अवद जगदुपकार क्या अतः अहमदी वचनम उतवा श्रीरामकृष्ण सहाँ कि वचनम मटर्मोदय शंभुम्लिक विषय वचन सब उतवा मम इच्छा यद्यकै कतिचन आवासीनावासी विद्यालवा चेत उपकार सैत्व तस्म यदम यदि ईश्वर पुता प्रकाशित होती तम किसी मह्यं कतिचन आवासीनावाषि चिकि विद्यालय देहरी अपरम एकम वचनम अवदम श्रीरामकृष्ण आम श्रेणे पृथ् अस्त ये कर्म कर्तुम आया अपरम किं वचनम, मास्टर महोदय अवदम दर्शनम यदि अभीष्टम वर्त है मगे कवल अकिंचने की सैदे वर ये केना उपायन सकत्ल दर्शन कौन तो तवद्य अकिचने दीयता श्रीरामकृष्ण अपरह कोपि प्रसंग अभूत प्रभो श्रीरामकृष्ण से भक्त तथा काम जय महोदय भगवीपे ये आया तने का लाभो जाता वैद्य तदा अवदत मापे काक उच्छि जानस किहम अवदम भवान् तु महाजनः भवान् यत् कामजयं कृतवान् इति भक्ति तत तु न आश्चर्यं क्षुद्रप्राणिनाम् अपि संगत सङ्गत इन्द्रियजयो भवति एतत् आश्चर्यं तत अहम् अवदं भवता यद् गिरीशघोषाय उक्तं श्रीरामकृष्णः सहास्यं किम् अवदं मास्टर् महोदयः भवान् गिरीशघोषस् घोषाय अवदत् अतित्य गन्तुम वैद्यवाम अतीत गंत नद प्रसंग श्रीरामकृष्ण तम अवता तम वैद्यम वक्षसी अवता युवरा सी चतर्वशति अवतारा सी पुनः असंख्या मद्यपान से क्रमश काग मटर्मोदय गिरीशोष से वार्ताम अत्यर्थ केवलम थल पृति गिरीशोषे किरा त्याग कृता ते अग्रह घोषाय तत तत्व उक्तम मास्टर महोदय आम महोदय उक्तवान आसम अन मध्यगवाता श्रीरामकृष्ण स मास्टर मटर्महोदय सह अवद युष्मा युच्य तत श्री प्रभो वचनमें स्वीकोमी कि निकक वक्षा श्रीरामकृष्ण सदाननंद कालीपस्णेन सर्व त्यक्तवान।